पाठ बत्तीस पिलातुस के सामने यशु की परीक्षा सत्य यीशु को मृत्यु के लिए दोषी ठहराया गया यदपि उसने कुछ भी अपराध नहीं किया था बाइबल आयत हम सब उस खोई हुई भेड़ के समान थे जिन्होंने स्वयं का मार्ग चुन लिया किंतु जिस सजा के हम योग्य थे वो सजा परमेश्वर ने उस पर ठहरा दी यह सजा तिरपन छह परिचय हम जानते कि प्रधान याजक और सभा ने यशु को मृत्यु दंड के योग्य ठहरा दिया था और उस समय इसराइल रोमी साम्राज्य के अधीन था और इसराइली स्वयं को किसी को भी दंड नहीं दे सकते थे इसीलिए उन्हें यीशु को रोमी सम्राट पिलातुस के पास दंड के योग्य ठहराने के लिए ले जाना था मरकुश पंद्रह एक ऐसी पाँच और भोर ही तुरंत महायाजकों पूर्णियों और शास्त्रियों ने वर्णसारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया और पिलातुस ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे पिलातुस ने उससे फिर पूछा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते है यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया यहाँ तक तो की पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ सवा यीशू को रोमी सम्राट पिलातुस के पास ले गई। यशु दाऊद का वंश होकर सदा के लिए एक राजा के समान राज करने के लिए भविष्यवाणी की गई थी यीशु स्वयं को इस्राएलियों का राजा कहता सुनने के द्वारा इस पर इल्जाम लगाया यह रोमन अधिकार के लिए चुनौती थी इसीलिए पिलातुस ने यीशु से पूछा क्या तुम इसराइलियों के राजा हो जब यीशु ने उस पर लगाए गए इल्जामों का कोई भी उत्तर नहीं दिया तो पिलातुस बहुत आश्चर्यचकित हुआ यह त्रिपिन सात की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला मरकुस पंद्रह छह से पंद्रह और वह उस परम में किसी के एक बन्दुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था और बरब्बा नाम एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी और भीड़ ऊपर जाकर उससे बीनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर पिलात ने उनको यह उत्तर दिया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए के राजा को छोड़ दूं क्यूँकी वह जानता था की महायाचकों ने उसे डाक ऐसी पकड़वाया था परन्तु महायाजकों ने लोगों को उबारा कि वह बरब्बा को उनके लिए छोड़ दे यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा। तो जिसे तुम यूदिया का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूँ वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूज पर चढ़ा दे पिलातुस ने उनसे कहा क्यों? इसने क्या बुराई की परंतु वे और भी चिल्लाए की उसे क्रूज पर चढ़ा दे तब पिलास ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा ऐसी बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए पिलातुस की रीति के अनुसार फसल के पर्व पर साल में एक बार किसी एक मंदी को आजाद किया जाता था पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है और उसे जलन के कारण प्रधान याजक ने पकड़वाया है पिलातुस भीड़ से यीशु को आजाद करने की आशा कर रहा था जिससे पिलातूस को उसके बारे में किसी प्रकार का निर्णय लेने की जरूरत न पड़े किन्तु इसके स्थान पर प्रधान याचक ने भीड़ को हता के अपराध में सजा काट रहे बरब्बा को छोड़ने के लिए उकसाया भीड़ ने यशू को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की रोमन साम्राज्य में बड़े अपराधियों को क्रूस की अत्यधिक दर्दनाक सजा दी जाती थी पिलातुस ने हाथों को धोकर यीशु को लोगों को सौंप दिया यद्यपि उसे यीशु के एक भी अपराध का सबूत नहीं मिला लोहे की कीलों और चमड़े ऐसी बने हुए कोड़े का यशु को पीटने के लिए उपयोग किया गया भीड़ को खुश करने के लिए पिलातूस ने ईशु को मृत्युदंड के लिए दोषी ठहरा दिया ईशु ने कभी कोई अपराध और पाप नहीं किया मरकोस पंद्रह सोलह से बीस और सिपाहियों से किले के भीतर कांत में ले गए जो प्रोटोरियन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए और उन्होंने उसे बैंजनी बस्तर पहनाया और कांटों का मुकुट गूंध उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे और जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर बैंजनी बस्तर डालकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए इसराइलियों का राजा कहकर सिपाहियों ने ईश् का मजाक उड़ाया उन्होंने एक मखमल का कपड़ा उसे पहना दिया और कांटों का मुकुट बनाकर ईशू को पहना दिया उन्होंने उसे यह कहकर नमस्कार किया इस्राएलियों का राजा अधिक जिए। पतरी लकड़ी के द्वारा उन्होंने ईशू के सर पर मारा उस पर थूका उसके घुटने पर गिर कर उसे प्रणाम किया और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे व्याख्या क्या आप कभी बिना कोई गलती के दोषी ठहराए गए है आप क्या कहते हैं